Oh ईश्वर का ध्यान ईश्वर की उपासना का भ्यास करते हैं आज संध्या उपासना के अंतर्गत आए मनसा परिक्रमा मंत्र में से तीसरा दिग प्रतीजी दिग्वरुण अधिपतिदाकुरक्षिता अन्नम ईशा तेभ्यो नमो अधिपति भ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो वस्तु येष्टिमस्म ते इसमें मुख्य रूप से है हमारी पीठ की दिशा में पश्चिम की दिशा में वरुण अर्थात सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर विद्यमान हैं आगे की दिशा में ज्ञान स्वरूप हैं वही परमेश्वर बगल में उत्तम ऐश्वर्य स्वरूप इंद्र स्वरूप हैं राजा के समान और पश्चिम में पीठ की दिशा में सर्वोत्तम वर्णीय स्वरूप में वही ईश्वर विद्यमान है वर्णीय गुण यहां पर ध्यान देने का है अर्थात वर्ण किया हुआ चुना हुआ कोई चीज चुनी होती है तो उसका परिणाम व्यवहार में दिखता है उससे कोई भी संबंधित कार्य होता है हम वहाँ पर कोई विकल्प बुद्धि नहीं देखते हैं। ये इसका मुख्य लक्षण होता है चुने हुए का जो भी चीज़ चुनी हुई है अब सीधे व्यवहार में आएगी और उसके विरुद्ध या विकल्प जो भी आएंगे उनको हटाने में कोई बाधा नहीं होती है विलम्ब नहीं होता है ऐसे ही यहाँ पर भी ईश्वर हमारे लिए यदि बुद्धि में वर्ण स्वरूप वरेण्य या वर्णीय रूप में स्थित हो गए हैं तो व्यवहार काल में कोई भी पदार्थ हमको आकर्षित करने वाला नहीं होगा यह इसका मुख्य लक्षण है बाह्य पदार्थों में हमारी जो प्रवृत्ति हो रही है ये अच्छा है फिर ये अच्छा है उससे वो अच्छा है ये सभी के सभी क्या हैं आकर्षण के कारण हैं और इन्हीं आकर्षण से पुनराग देश की वृद्धि होती है तो इसका मूल कारण यानी बाधक कारण यही है हमने अभी ईश्वर को वरुण नहीं माना है चयन नहीं किया है सर्वश्रेष्ठ स्वीकार अभी नहीं किया है इस कारण से पदे पदे यहाँ के प्राकृतिक वस्तुओं के विषय में बुद्धि बनती रहती है ये ले लो ये ले लो ये ले लो ईश्वर हमारी बुद्धि में यदि आ जाते हैं तो ये वाली प्रवृत्ति हट जाएगी तो यहाँ अभ्यास करते समय इसमें इतना ध्यान देना है पहले ये देखना है कि हमने बुद्धि में ईश्वर को इतना श्रेष्ठ माना हुआ है या नहीं उसका लक्षण फिर होगा आगे जो जो वृत्तियां आती है यानी बाह्य विषय को यहाँ उठा करके देखना है कि बाहर के पदार्थों में जिस जिस को हम उत्तम मानते उन उन पदार्थों के साथ ईश्वर की यहाँ पर तुलना करनी है इन दोनों में हम ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं रूप है रस है गंध है स्पर्श है जीवन शरीर पृथ्वी चंद्र जो भी है या यहाँ करने वाले जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं योजनाएं हैं कुछ भी है जो भी वृत्ति के रूप में आते जाएंगे उनको ईश्वर के साथ तुलना करते जाने हैं और ये हटाना है उसमें कि इससे बढ़कर के ईश्वर है तो जो भी इसमें वृत्ति आएगी उसको निषेध करने की अपेक्षा नहीं है हटाने की अपेक्षा नहीं है उसको केवल तुलना करनी है और ये देखना है कि अगर हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो क्या परिणाम आएगा और इनको स्वीकार कर लेते हैं तो क्या परिणाम आएगा अथवा इनको हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं ईश्वर को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं इस भाव को यहाँ पर मुख्य रूप से रखना है अगला है कि प्रदाकु रक्षिता इसमें भी पिछले की तरह अर्थ दो तरह से हो जाएंगे एक तो सर्प अजगर आदि जो पदार्थ हैं इनसे हमारा ये वरुण देव रक्षा करने वाले हैं ईश्वर के साथ सीधा यहाँ जोड़ लेंगे अर्थ को दूसरा अर्थ हुआ कि ये पदार्थ भी सृष्टि में हमारी रक्षा करने वाले हैं तो सृष्टि में अजगर आदि हमारे जीवन के लिए साधन हो सकते हैं इनका होगा हमारे जीवन में उपयोग कहीं न कहीं सृष्टि के संतुलन बनाने में सभी प्राणियों का एक स्वाभाविक संबंध रहता है वो योगदान रहता ही रहता है कोई भी ऐसा प्राणी का शरीर नहीं है ये जो सर्प होते हैं ये हैं। हाँ तो, तो यानी कोई भी शरीर है प्राणी है ऐसा नहीं है सृष्टि में जिसका सृष्टि के साथ संतुलन नहीं है तो उस दृष्टि से ये सब भी सृष्टि में संतुलित होने के कारण हमारे जीवन के आधार बनते हैं तो उस रूप में लेकिन ये दूसरा है वहाँ अर्थ पहला अर्थ है कि ईश्वर सीधे इन लोगों से हमारी रक्षा करने वाले ईश्वर की प्रधानता हम रखेंगे यहाँ तो ये अर्थ करेंगे इन सब से भी रक्षा करने वाले हैं, और यद्यपि ये, ये भी हमारे रक्षक है ये वहां पर जाएगा जब योष्मान दृष्टि में लेंगे तो इनके प्रति जो एक स्वाभाविक घृणा वो होती है दोष द्वेश होता है हमारा सांप है बिच्छू है या कोई विरोधी है शत्रु है कोई भी जो होता है उनके प्रति साक्षात द्वेष हमारा उत्पन्न होता है तो वहाँ पर ये दूसरा अर्थ काम आएगा और इसी निमित्त से फिर वहाँ द्वेष पर नियंत्रण होगा कि हमारे लिए भी सहयोगी है ये दिपि पूर्ण नहीं है हमारे लिए अनिष्टकारी भी है सीधे सीधे हमारे नहीं हैं सहयोगी का जैसे गौ आदि पशु होते हैं ऐसे सीधे उपकारी नहीं है तो भी इनके प्रति जो देश भावना होती है वो इससे जाएगी कि हमारे लिए हैं ये रक्षक हैं किसी न किसी प्रकार से और ईश्वर ने ही इनको भी बनाया है जन्म दिया है ये भी वस्तुतः जीवात्मा है हमारी तरह ही अपने भोगों को पूर्ण करने के लिए संसार में ये रह रहे हैं तो जितना संसार में जीने का हमको अधिकार है इतना ही इनको भी अधिकार है अब हम यदि इनके अधिकार को छीनते हैं इनके जीवन को बाधित करते हैं वो निश्चय से हिंसा के अंतर्गत आएगा और उसी चीज को यहाँ हटानी है कि हम अन्यायपूर्वक इनके जीवन को बाधित नहीं करेंगे न्यायपूर्वक करेंगे अगर ये हमारे घर में घुसते हैं तो निकालने का या नहीं घुसते किसी तरह से निकलते तो मारने तक का भी होगा जैसे चोर डाकू के साथ होता है उनको भी मारा जाता है पूरा भी मारा जाता है तो उनकी ओर से अन्याय होता है और किसी तरह से नहीं रुकता है तो वहाँ मारना भी हो जाता है वो न्याय में आता है वो हिंसा में नहीं आएगा लेकिन सामान्य रूप से हम अपनी ओर से ऐसा करेंगे तो हिंसा है तो इस भाव को भी लाना है और उसके लिए ही दूसरा अर्थ सीधा है और उससे पहला अर्थ है कि यद्यपि इनमें दोष है फिर भी ईश्वर सीधे सीधे हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था ज़रूर की है हमारे लिए हमको वो ज्ञात नहीं है ये हमारा अपनी हमारी अपनी न्यूनता है कि उनसे रक्षा हम अपनी कर सकते हैं लेकिन उसको जानते नहीं हैं उसको जानना नहीं चाहते हैं सीधे सीधे उनको नष्ट करना चाहते हैं तो ये सारे भाव भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं और अन्नम ईश्वा पृथ्वी आदि पदार्थ यहाँ अन्न है अन्न का मतलब जो भी भोग्य पदार्थ है ये सभी इश्व अर्थात हमारे उपयोग के साधन हैं जीवन रक्षा के साधन हैं तो ये सभी के सभी निरपेक्ष साधन नहीं है सब ईश्वर प्रदत्त ही है इनका भी संबंध ईश्वर से रहेगा यहाँ पर आपने ही हमें ये साधन दिए हैं जो कि हमारे जीवन के रक्षा में तत्पर हैं लगे हुए हैं फिर ते नमो में आ जाएगा कि हम इनके अनुकूल बने ईश्वर की अनुकूलता वरुण की अनुकूलता यहाँ होगा अधिपति भ्यो नमो हम बुद्धि से चयन करें अभी निश्चित करें अभी तत्काल अगर नहीं हम मान रहे हैं तो हमें इसी समय ऐसा लग जाना चाहिए कि हाँ वरिण्य हैं तो ना मानने में क्या क्या बाधाएं ये अपनी देख सकते हैं यहाँ पर क्यों नहीं मान पा रहा हूँ मैं सर प्रमुखता हमने क्यों नहीं दी है ईश्वर को ये सारी चीज़ें यहाँ पर उठाए जा उठाने चाहिए अधिपति में इस प्रकार होगा अपनी ता समर्पण ये सारे के सारे उपाय होंगे यहाँ पर इनको मन में उत्पन्न करना है अधिपति भी हो वर्णो अधिपति उस अधिपति के लिए नम अनुकूल आचरण हमारा हो इसी तरह प्रदाकू के साथ वो न्यायपूर्वक आचरण करना यही हमारी क्या हुआ नमस्कार होगा उसका पृथ्वी आदि पदार्थों का ठीक ठीक -थी उपयोग करना ये पृथ्वी के प्रति हमारी हमारा नमस्कार होगा और इन सब के साथ जो भी अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार के कारण हम रागद्वेष से उयुक्त हो रहे हैं उनको ईश्वर की न्यायनी ईश्वर के नियमों के अनुसार उसका पालन करने का प्रयास करना तो इन भावों को यहाँ पर लेकर के चलेंगे प्रतीदि वरुण कू रक्षिता अन्न ईश ते नमो अधिपतिभ्यो नम नमः नमः ये भ्यो क्षेत्रि नम ईशुभ्यो नम येस्तुयोस्मा दृष्टिय त हे वर्णे स्वरूप परमेश्वर आप सर्वोत्तम हैं आपसे बढ़कर अन्य कोई भी वस्तु नहीं है गुणों की दृष्टि से आपसे बढ़कर कोई नहीं है कर्म की दृष्टि से आप भटक बड़क से बढ़कर कोई नहीं है ज्ञान बल आनंद आदि जो भी सर्वोत्तम गुण हैं सभी आपके अंदर निरति से रूप में विद्यमान हैं संसार का कोई भी पदार्थ आपकी बराबरी नहीं कर सकता और उत्तम तो हो ही नहीं सकता है पुनरअपि है भगवान मैं अपनी इस क्षुद्र बुद्धि के कारण इन क्षुद्र पदार्थों को ही सर्वोपरि मान रहा हूँ इनको ही वरीयता देता रहता हूँ दिन भर इनकी ही प्राप्ति के लिए अपनी पूरी शक्ति को अपने पूरे समय को लगा रहा हूँ सो यह मेरी अज्ञानता है भगवान आप इन्हें मुझे सद्बुद्धि देकर दूर करते हैं। ताकि मैं आपको निश्चित रूप से सर्वोपरि मान कर आपके सानिध्य को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाऊं आपकी इस वरीयता के कारण आपकी सर्वोपरि बुद्धि के कारण मैं अपने व्यवहार में शरीर के जीवन के साधनों का उपयोग करते समय कभी विचलित नहीं हों जीवन रक्षण और आपकी प्राप्ति के निमित्त ही साधन ही उनको मानता रहूं, जीवन का आत्मा का साध्य बुद्धि हमारी उनके प्रति कभी नहीं उत्पन्न होवे, आपसे बढ़कर ना तो यह हमारा शरीर है न हमारी यह पृथ्वी है न यह संपूर्ण संसार है वैसे भी ये सभी आपके ही हैं आप द्वारा रचित हैं निर्मित हैं आप नित्य हैं और ये काल की दृष्टि से भी अनित्य हैं गुणों की इनके अंदर बहुत छोटी सी सीमा है जबकि आपके गुण अनंत हैं उनकी कोई सीमा नहीं है इस प्रकार आप सर्वोपरि हैं वणीय हैं मैं अपनी बुद्धि में आपको यह स्थान दे रहा हूँ मैं आपको इसी रूप में अनुभव करना चाह रहा हूँ वस्तुतः आप महान हैं सर्वोपरि हैं सर्वोत्तम हैं सबसे पूर्व स्वीकार करने योग्य हैं सर्वत्र स्वीकार करने योग्य हैं आपकी उपेक्षा मैं कभी नहीं करूँगा आपसे दूरी का कारण हमारी जानता है हमने इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है एक जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति ऐंद्रिक विषयों में रुचि होने के कारण भी हम आपको इतना महत्व नहीं दे पाते हैं परंतु अपने पूर्वजों ऋषियों गुरुओं के सानिध्य से आपका वह ज्ञान हमें आज शास्त्रादि के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है इन सभी का आश्रय लेते हुए मैं आपको निश्चय से अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दे रहा हूँ आपकी वरीयता के लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ आपको सदा ही उत्तम मानते रहूँगा सदा ही हृदय में आपके लिए मैं उत्तम स्थान रखूंगा। हमारा हृदय कभी भी आपकी अनुभूति से आपकी मान्यता से रहित नहीं होगा हम ऐसी अनुभूति कभी नहीं करेंगे हमारे हृदय में जान में आपका अस्तित्व नहीं है अपितु हृदय में आपका स्थित रखते हुए सर्वोत्तम अस्तित्व तो आपकी आपका है ऐसा ही मैं मानकर चलता रहूँगा ऐसा ही एक दिन मैं यथार्थ में भी अपनी स्थिति बना लूँगा इस, इस शरीर की रक्षा के लिए दिन भर तत्पर रहता हूँ वस्तुतः यह शरीर भी आपकी ही प्राप्ति के लिए है यह शरीर संसार को भी आपके और संसार की तुलना तुलनात्मक ज्ञान के लिए ही है इनसे मैं इन सबको जानते हुए आप तक पहुँच जाऊँ और इनसे पृथक हो जाऊं। इसी रूप में मैं अपने शरीर को भी देखता हूं। अतः आप ही साध्य हैं और ये सब साधन होने से भी आपसे निम्न हैं संसार के अन्य पदार्थ को तो हम अपने शरीर से भी कम महत्व देते ही हैं संसारिक सभी पदार्थों से अपने शरीर को हम विशेष महत्व जिस प्रकार देते हैं ऐसे ही मैं आपको अपने शरीर की अपेक्षा भी विशेष महत्व दे रहा हूँ आपको अपने शरीर से भी प्राण से भी बढ़कर मान रहा हूँ शरीर से बढ़कर मेरा प्राण है किंतु इस प्राण से भी बढ़कर मेरी आत्मा है और आप मेरी इस आत्मा से भी बढ़कर हैं आप परम आत्मा हैं अतः क्रमशः बाह्य पदार्थों से हमारा यह शरीर बढ़कर है शरीर से बढ़कर इंद्रियां हैं इंद्रियों से मन मेरा बड़ा है मन से भी बुद्धि है और मेरे प्राण हैं इन प्राण आदि से भी मेरी आत्मा और मेरी आत्मा से आप बढ़कर हैं यही वास्तविक क्रम है और मैं इसे निश्चय से व्यवहार में रखता रहूँगा इन बाह्य साधनों को मैं केवल तभी महत्व देता हूँ जबकि आपको इनकी तुलना में नहीं रख पाता इनके साथ आपकी तुलना नहीं करता इनके अस्तित्व के साथ आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता हूँ ऐसी अवस्था में ही ये साधन मेरे लिए आपसे बढ़कर लगने लगते हैं अतः मैं इन सभी साधनों का उपयोग करते हुए निश्चय से आपकी तुलनात्मक स्थिति में ही रखूंगा, एक एक को आपकी तुलना के साथ ही स्थान दूंगा हेतु उपस्थित करने के उपरांत भी अगर सिद्धांत नहीं आ रहा है बुद्धि में तो वहाँ पर केवल एक ही जान का अभ्यास करना चाहिए विरुद्ध अनुभूति को छोड़कर जो अनुकूल गुण स्वरूप की अनुभूति होती है वह हो रही है ऐसी अनुभूति करनी चाहिए अर्थात ईश्वर सर्वोपरि हैं ऐसा मैं मान रहा हूँ इस ज्ञान का केवल अभ्यास करना है यदि हेतु काम नहीं करता है बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई सीधी तो हेतु पूर्वक ही पहले बुद्धि में बैठाने का अभ्यास करना चाहिए रक्षिता हे भगवन आप अजगर आदि अनेक भयंकर प्राणियों को भी यहाँ स्थान दिया हुआ है हम सभी प्राणी अपनी अल्पज्यता और सीमित बल के आधार पर ही अपना व्यवहार करते हैं कर पाते हैं अतः परस्पर की संगति नहीं लग पाती प्रायः विरोध की स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती है और हम एक दूसरे के शत्रु विरोधी बनने के लिए विवश हो जाते हैं अतः भगवान आप हमें अन्य प्राणियों के प्रति भी हमारा व्यवहार सरल होवे संगतिपूर्ण होवे ऐसी बुद्धि आप में दें मैं सभी प्राणियों के साथ यथानुकूल व्यवहार कर सकूं, ऐसे भाव ऐसे ज्ञान मेरे मन में उत्पन्न करें हम अपने जीवन को जिस प्रकार निर्वाद रूप में चलाना चाहते हैं ऐसा ही अवसर हम अन्यों को भी प्रदान करें किसी के जीवन को बाधित करने का प्रयास ना करें जहाँ तक हो सके हम अपनी ओर से अन्यों को भी सुरक्षा अवसर देने का प्रयास करें हम तो आपकी सन्निधि की अनुभूति करके अपने आप को उत्तम भाव वाला निश्चय से बना सकते हैं अन्य प्राणी तो आपको जान भी नहीं सकते हैं अतः हमारा दायित्व अधिक बन जाता है अतः भगवान मैं अपनी ओर से कभी भी अन्याय नहीं करूँगा असमर्थों पर अत्याचार नहीं करूंगा परंतु अन्यों के द्वारा जो हमारे ऊपर अन्याय होता है अत्याचार होता है तदर्थ आप मुझे अवश्य विशेष ज्ञान और बल देकर सहनशील बनाएंगे यह भी मेरी आपसे प्रार्थना है आदि पदार्थ हमारे जीवन के आधार हैं इनसे उत्पन्न अन्न फल आदि से हम सीधे सीधे अपना जीवन चला रहे हैं किंतु ये सब आपकी ही रचनाएं हैं हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हुए इन सब का तत्व ज्ञान कराना यह भी आपकी कृपाही है इन सभी का तत्व ज्ञान हमें उपलब्ध हो जाए ऐसी ही आपने व्यवस्था की है इन सब की ही की है इस रूप में इन सब पदार्थों से मेरे ही प्रयोजन पूरे होते हैं अतः मैं इन सब पदार्थों का अपने साधन के रूप में ही सदा उपयोग करता रहूं, इनका दुरुपयोग नहीं करूं, अन्यों के लिए भी इन्हें साधन के रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास करूं। सब साधनों की रक्षा वृद्धि उपयोग और अन्यों के हेतु प्रदान करने की मुझमें शक्ति सामर्थ्य ज्ञान बल आदि आप देने की कृपा करें भयो <coughs> हे सर्वरक्षक हे सर्वस्वामीन मैं आपके शरण को प्राप्त होता हूँ आपके सान्निध्य को स्वीकार करता हूँ आपके अंदर अपने आप को लीन करता हूँ आप मेरा संपूर्ण समर्पण स्वीकार करें मेरे अंदर पात्रता उत्पन्न करें मैं सब प्रकार से आपके प्रति विनीत हूं सबूर से आप सर्वोपरि को आप सर्वोत्तम को मैं स्वीकार कर रहा हूं आपसे बढ़ कर कोई भी मेरे लिए अब नहीं होगा भगवान मैंने अपने जीवन का उद्देश्य आपको मान लिया है मैं अपने अब जीवन में किसी अन्य उद्देश्य के प्रति वैकल्पिक भाव भी नहीं रखूँगा सब प्रकार से मैंने आपको ही पाने का निश्चय कर लिया है आपका ही बनकर कर रहूँगा आपका ही बना रहूँगा आपके ही बनने के लिए अब मैं सर्वथा प्रयास करता ही रहूँगा विराम की ओर चलेंगे अब